देवी भागवत पांचवा कहते हैं कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार कहकर राक्षस प्रवर रक्त बीज रथ पर बैठकर चल पड़ा विशाल सेना उसके साथ थी हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक चारों ओर खचाकर भरे थे रथ पर बैठा हुआ रक्त बीज पर्वत पर विराजने वाली भगवती जगदम्बा की ओर बढ़ा उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरम्भ कर दी सुनकर संपूर्ण दैत्यों का हृदय कांप उठा देवताओं के आनंद की सीमा न रही शंख की गगनभेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्तबीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुरवाड़ी में कहने लगा रक्तबीज बोला बाले तुम क्या मुझे कातर समझकर कर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो तनमंगी तुमने मुझको क्या धूम्र समझ रखा है मेरा नाम रक्तबीज है मीठे वचन बोलने वाली देवी मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ तुम सावधान हो जाओ मुझे किंचित मात्र भय नहीं है प्रिय आज तुम मेरा पराक्रम देख लो अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ तुम अपने इच्छानुसार मुझसे युद्ध कर सकती हो तुमने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है नीति शास्त्र सुनने का अवसर तुम्हें सुलभ हो चुका है साथ ही अर्थ विज्ञान का अध्ययन और विद्वत गोष्ठी का समागम भी तुमने किया है सुंदरी यदि तुम साहित्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखती हो तो मेरी बात सुनो मेरा कथन सत्य और युक्तिपूर्ण है रस नौ है इनमें से दो रसों की प्रधानता मानी जाती है विद्वान पुरुषों के समाज में श्रृंगार रस और शांतरस अपना मुख्य स्थान रखते हैं उन दोनों में भी श्रृंगार रस अधिक महत्व रखता है इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ और ब्रह्मा सावित्री के साथ विराजते हैं इंद्र शचि के साथ और शंकर पार्वती के साथ रहते हैं यहां तक कि वृक्ष लता के साथ मृग मृगी के साथ और कबूतर कबूतरी के साथ अपना आनंद में मस्त रहते हैं जो संपूर्ण प्राणी सहयोग रस का अनुभव करते हैं अन्य बहुत से ऐसे भी मानव हैं जिन्हें इसके अनुभव करने का सुअवसर नहीं मिला है वे अकर्मण्य हैं। मधुर हास्य विलास में शांति रस की धारा बहती है भला इस स्थिति वाले व्यक्ति के लिए कहाँ ज्ञान और कहाँ वैराग्य काम क्रोध लोभ और मोह इन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है अतएव कल्याणी तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है महाबली शुम्भ अथवा निशुंभ इसके लिए सर्वथा योग्य है संपूर्ण देवताओं पर उन्हें अधिकार प्राप्त कर लिया है याद जी कहते हैं रक्त भी ज्यो कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया सुनकर चामुंडा काली का और अंबिका ठठाकर हंसने लगी